द्र कर्मे श्रेया देवा भद्रं पश्येम क्षवीयजा स्थिरंगे कुंसराय ओ श अथर्वेदी कारिका तैतीसवें कारिगा के ऊपर कुछ विचार चल रहा था टीका चल रहा था पूर्व के लिए यह का हेतु है पूर्व कार्य में कहा था उत्पत्ति प्रलय आदि का सब भाव न किसी की उत्पत्ति है न ना किसी नाश है न ना बद्ध है न साधक है न मुमुक्ष है न मित्र है वो अवस्था ऐसे कहा था वो कैसे वो माने उत्पत्ति प्रलय आदि क्यों नहीं है तो इसमें कहा भाव ही रसदीरे वा अद्वे कल्पित है यह आत्मा दो रूप से विवक्त रूप में कल्पित है दो रूप दिखाई दे रहा है आत्मा सामान्य विशेष भाव सामान्य और विशेष अद्वय में सामान्य तो एक होता है सामान्य एक होता है और व्यक्ति अनेक होते हैं असद भाव जितने भी है घटपट आदि जितने भी वस्तु हैं जितने भी हैं और सामान्य तत्व जाति जो मनुष्यत्वादी दो रूप से आत्माक हो रहा है विवर्धा है आत्मा दिखाई पड़ रहा है दो और मूर्ख मूर्खों के द्वारा कल्पित है रज्जु सर्पादी रूप से कल्पित हो जाती है मूर्खों के लिए अज्ञानियों के लिए ठीक इस प्रकार आत्मा कल्पित है किन्तु जो भाव है कल्पित भाव वो आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं रज्जु में जो कल्पित सर्पादी है रज्जू से अतिरिक्त है ही भी अद्वय नहीं पड़ा जो जितने भी वस्तु कल्पना निवर्त है वो अद्वैय रूपी है अधिष्ठान स्वरूपी है इसे अतिरिक्त ने तस्मात इसलिए न निरोधो आदि इस कार्य करके अद्वैय भाग में रहना ही कल्याणकारक है ये कार्य कहा था। इसका भाष्य हो गया था ठीक चल रही थी नहीं इत्यादि कहा था देखो ये द्वैत कब है आत्मा में तो चलन क्रिया संभव नहीं है आत्मा विभू है व्यापक है तो द्वैत कब होता है मन के होने पर द्वैत होता है मन के अभाव में द्वैत नहीं होता है ये जागृत स्वप्न का खेल है सुषुप्ति में भी द्वैत नहीं है उससे भी ऊपर तूरीय अवस्था में कहा से द्वैत होगा असंभव है यही कह रहे थे ठीक अभी यही था टीका है नहीं, आगे है, नहीं, नहीं के आगे टीका है न ही वास्तविक आता नहीं अप्रचलित मन से कश्चित भाव उपलक्ष्य तुम शक्य थे केवल मन यदि शांत हो प्रचलित न हो शांत हो समाधि आदि अवस्था उस अवस्था में मन शांत होता है उस स्थिति में कोई पदार्थ किसी के द्वारा दिखाई नहीं जा सकता मन स्थिर हो गया हो शांत हो गया हो कोई भी वस्तु की कर नहीं सकता उस बार एक आत्मा को छोड़कर बाकी कोई पश्चि नहीं रहती तो मन आसान है विक्षिप्त है जागृत स्वप्न में मन विक्षिप्त है इसलिए नाना रूप धारण बना लेता है कल्पना करता है जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना करना है ठीक इसी प्रकार संसार बना लेता है जागृत स्वप्न में जोई अवस्था में है ये भाष्य में नहीं अप्रचलित मनुष्य मन के प्रचलन नहीं है प्रक, प्रक के प्रकृष्ट रूप से चलन नहीं है शांत अवस्था है उस स्थिति में कश्चित भाव न उपलक्ष्य शक्यता के अनुसार कितने भी बड़े विद्वान होगा कोई विषय नहीं दिखाया जा सकता है। ये तो मन की चंचल अवस्था में विषय है जागरूक एक आता इसी की टीका है आत्म परिणाम मनस्ंचल मंत्रणा प्राणादि भावान परमार्थ सत्वं पूर्वादिशंका करता महाराज आत्मा का चलन हो जाएगा ना मन के न चलने पर भी आत्मा चलेगा इसलिए प्राण आदि विषय सत्य हो जाएंगे ये शंका में कहा आत्म ये आत्म आत्मा का परिणाम है जैसे दूध का दही होता है ना उस प्रकार आत्मा बिगड़ गया और ये जगत बन गया है पूर्वादि की शंका है आत्म परिणाम आत्मा का परिणाम होने से विवर्तन ही मांगा वो परिणाम मांगा है, आत्मा का है। क्या आत्मा का आप वो तो सभी आत्मा ये ना तो आत्मा बिगड़ता है ये कहना चाह रहा है जगत का कारण आत्मा अधिष्ठान है ना उसका परिणाम है ये आत्म परिणाम मनस्ंचलन मंत्रा भी मन की चंचलता के बिना भी, भी मन में चलन हुए बिना भी, भी आत्मा का परिणाम होने से प्राणादि ना भावान प्राणादी जो पदार्थ है जितने वस्तु हैं परमार्थता सत्व वास्तविकता होगी क्यों तो आत्मा का परिणाम है तो कल्पित कैसे बोलेगा उस प्राण ये पूर्वादिक शंका है इत्याद न च इत्यादि का न आत्मा प्रतलन अस्ती आत्मा का चलना संभव नहीं है आत्मा का कुछ बनना संभव नहीं है बिगड़ना संभव नहीं है विभु तो है वो परिचिन्ह नहीं आत्मा विभू है व्यापक है न आत्मा प्रचलन अस्ती भाष्य में कहा आत्मा का चलन होने सकता परिणाम होने सकता ये ठीक है, नहीं विभोर आत्मनो नभोगात चलनम वास्तव अब अब है विभू जो आत्मा है व्यापक आत्मा है जैसे आकाश का चलन होता नहीं है काल्पनिक तो हो जाएगा जब घट बना दिया है तो घट के भीतर में जो आकाश पड़ा हुआ है घट को ले जाने से आकाश भी गया इसी बुद्धि होती है वास्तव में आकाश नहीं जाता खा के लो केवल वो मिट्टी जाती है आकाश विभू है कहा जाता जहां जाना वहां पहले से ही है जो जा रहा वहां पहले से ही है कहा जाएगा नहीं जा सकता दृष्टांत देकर बोलते नहीं विभोर आत्म लो नभोवत न आकाश के समान है आत्मा विभु है व्यापक है उस आत्मा का चलनम वास्तवम न वकल्पत है वास्तविक चलन हो नहीं सकता आत्मा का परिणाम होना नहीं है नकल्पत है पांच या कह संभव नहीं है आत्मा का परिणाम न चा तद अभावे निर्भय से परिणाम और संभावना नद अभावे चलनाभावे आत्मा में चलन नहीं हो पाया है क्यों तो विभू होने के कारण से क्रिया नहीं हो सकती है क्रिया नहीं हो पाती है मान परिणाम होने के लिए क्रिया होनी पड़ेगी दूध का दही बनने के लिए क्रिया हो जाती है प्रत्येक अवयव में क्रिया होकर के दूध का परिणाम दही बनता है ऐसा यहां नहीं है कह रहे हैं नचा तद अभाव माने चलनाभाव है उस आत्मा में चलन नहीं हो सकता दिगू होने के कारण और चलन न होने पर क्रिया न होने से क्या होगा चलन अभावे निर्वयवेश परिणाम असंवाद तो निर्वय वस्तु है उसका परिणाम नहीं होता तो हो जाता है परिणाम नहीं हो सकता जैसे आकाश है निर्वयव है उस आकाश बिगड़ करके कोई बनता हो ऐसा नहीं होता परिणाम नहीं हो सकता किन्तु विवर्तन तो हो जाता है घट बना देते हैं घट बनाने पर घटाकाश बोलने लग गए विवरता तो दिखाई पड़ता है परिणाम नहीं दिखाई पड़ता इसी प्रकार आत्मा होता है तद अभावी मन चलनाभावी निर्भय तो जो आत्मा है उसका परिणाम असम परिणाम सम, न संभावना इत्यार्था परिणाम की संभावना नहीं है भाव इसलिए मन के होने पर जगत है मन के न होने पर जगत नहीं है यह शब्द तो होता है यही कहते हैं प्राणादी नाम आत्म परिणाम फुलित तो प्राणादि जितने भी वस्तु है आत्मा का परिणाम संभव नहीं है क्यों आत्मा विभु है निर्वय है निरवय वस्तु का परिणाम होता नहीं जैसे दृष्टान्त आकाश आकाश का परिणाम आकाश बिगड़ करके कुछ बनता हो ऐसा नहीं प्राणादि नाम आत्मा परिणामत तो असंभव है आत्मा का परिणाम न होने पर अली तम यही कहते हैं प्रचलित सेवाशा प्रचलित से उपलब्यमाना जो तो चलन वाला होगा उसी में पदार्थ उपलब्ध होते हैं तो प्रकृष्ठ चलन जिसका होगा प्रगतम चलन प्रचलन चलने वाला उसी का यह है मन, मन, मन के भाव है मन जब तक है तब तक है एक है प्रचलित से उपलब्ध माना भाव है जो चलन क्रिया जिसमें हो कि परिणाम आदि हो सकता है उसी में ही ये सब पदार्थ हैं ना परमार्थ दर्शन कल तुम सब वास्तव में पदार्थ है ऐसा ऐसी कल्पना नहीं किया जा सकता वास्तव में है ऐसा कल ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती जो वास्तव में वस्तु हो तो सुशुति में मिलना चाहिए समाधि में मिलना चाहिए जो तो वास्तविक होता है कभी भी बाद नहीं होता उसका इसका बाद हो जाता है प्रतिदिन बाद होता है ठीक है ठीक है मैं कहते हैं प्रगतम चलितम य प्रकृष्टगत प्रकार प्रगत चलन है जिसका जिसमें चलन क्रिया होती हो ऐसे जिसका होता है ऐसा आत्मा में संभव नहीं है क्यों विभु है तथा मान ये प्रचलनम ऐसा कहा कुटस्थस्य आत्मनो भाषमाना भावा जो कूटस्थ निर्विकार आत्मा है उसी में पदार्थ रहे निर्लप आत्मा है असंग आत्मा है उसी में सारे वस्तु दिखाई दे रहे सृष्टि के पूर्व में देखते हैं तो कौन एक आत्मा ही तो है और अविशृष्टि दिखाई दे रही है विवर्त है ये कह रहे हैं कुटस्थ से आत्मा कुटस्थ तो है निर्विकार आत्मा बिगड़ता नहीं जो कह त्यों रहता है रज्जु बिगड़ती नहीं सर्प बनने के लिए निर्विकार रहती ठीक इस प्रकार आत्मा कुटस्थ है निर्विकार आत्मा का हित आत्मा भाषमाना भावना उसे में भाषित हो रहे हैं सब कैसे रज्जु में सर्पभाषा है उसी प्रकार आत्मा में जगत भाष रहा है अज्ञान अज्ञानियों के लिए आ, ना परमार्थ संतो भवित उत्साह वास्तव में हो नहीं सकती ये वस्तु तो। जैसे रज में भाषने वाला सर्व वास्तव में नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार आत्मा में जो जगत भाष रहा है ये वास्तव में नहीं हो सकता है ना, तो ना। जिसमें चलन होगी उसका जो जिसका होना है संसार में जिससे चलन होगी उसमें क्रिया होती परिणाम होता जिसका नहीं है कारण आत्मा अगर नहीं है तो उसमें परिणाम नहीं होगा। अच्छा कहते दृश्यत्व जड़त्व स्वप्नबद मिथ्यात्व सिद्ध जो जितने भी वस्तु है ना दृश्यत्व हेतु दे करके मिथ्यात्व तो हेतु देकर के स्वप्न के समान सिद्ध हो जाते हैं जड़त्व हेतु दे करते जागृत भावा मिथ्यात् स्वप्नपत जागृत पदार्थ जितने भी हैं जिसको जिसमें सत्य बुद्धि हो रही है ये मिथ्या है ये झूठे हैं कैसे कैसे है। तो हेतु है इंद्रियों के विषय बनते हैं कैसे स्वप्न स्वप्न में भी इंद्रियों के विषय बनते हैं मिथ्या ही है बस ठीक इस प्रकार दूसरी हेतु दिया दूसरा दिया जड़त्व जागृत भावार मिथ्या जड़ यत्र यत्र जड़ तत्र मिथ्यात्म कोई स्वप्न ही वो हो जाएगा ठीक है दृश्यत्व जड़त्व आदि ना ये हेतु देकर के जागृत पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने के लिए हेतु दिया है दृश्यत्व जड़त्व आदि दृश्यत्व जड़वादी ना इस हेतु के, के द्वारा स्वप्न जैसे स्वप्न मिथ्या होता है वहां दृश्यत्व तो है जड़त्व तो है मिथ्या होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ अभी दृश्यत्व तो तो बैठा है मिथ्या तो सिद्धे नहीं देता मिथ्या होता है एक एवं प्राणादि भावाना मिथ्यात्म प्रसाद जितने भी जगत भाषरा है जागृत अवस्था में ये मिथ्या है सिद्ध सिद्ध सिर् पर पूर्व जो का सिद्ध हो गया पूर्व कार्य में नरोधो नद न कोई उत्पन्न होता है कि मैं किसी का नाशा ही नहीं पश्चू क्या उत्पन्न में क्या नहा न बदो न चाध का पहला ही नहीं हुआ बंधन और साधक होने का प्रसंग भी उस अवस्था की बात ऐसी बात है एवं प्राणादिभावान मिथ्यात्म प्रसाद इस प्रकार जो प्राणादि भाव माने पदार्थ जितने विषय हैं जागृति के विषय जितने प्राणादि भाव से सब सबको लेना भी है जहां सब तत्व बुद्धि हो रही है मिथ्यात्व तो देकर हेतु तो देकर फलितम दर्शन संपन्न क्या हुआ उसको दिखाते हुए पूर्वाधाक्षरा व्याख्यान प्रसन्न रहती कार्य का जो पूर्व के अक्षर हैं शब्दावली भावरअसवाय अदर चलते इत्यादि हैं, हैं। उक व्याख्यान का उपसंहार करते हैं के व्याख्या के उपसार करते हैं अतः है कहो असिव प्राणाली भावय पर आत्मार्पवत विकलपास्पूते अय स्वयम आत्मा कल ये आत्मा ही कल अज्ञानीयों के द्वारा आत्मा ही कल्पित है जैसे रज्जु ही कल्पित है सर्प के लिए अज्ञानी के लिए अज्ञानी लोग रज्जु की कल्पना करते हैं, है इसी प्रकार यहां भी तो। असत भी रेव जो वस्तु नहीं है जैसे रज्जु में सर्प नहीं होता उसी प्रकार आत्मा में जगत नहीं जो असत जगत है असत प्राणादि भावित जो प्राणादि विषय वास्तव में नहीं है इनसे और अद्वैर दो रूप से सामान्य विशेष दो रूप से जो कल्पित है आत्मा परमार्थ सता आत्मा परमार्थ सत आत्मा के से ही रजु सर्पव जैसे रजु से ही सर्पाधी बनते हैं अज्ञान काल में अज्ञानियों को रजु ही सर्प दिखाई देती है इसी प्रकार रज्जु रज्जुव रज्जु के समान परमार्थ रूप से रज्जु के समान सर्व है सर्वविकल्पास्पद भूत है न वह आत्मा कैसा है संपूर्ण विकल्प के जितने भी कल्पना करते हैं उसका आश्रय है अधिष्ठान आत्मा के द्वारा अयम अयमे आत्मा कल्पित कल्पित है आत्मा ही कल्पित हो रहा है आत्म के द्वारा अज्ञानी आत्मा को जगत समझ रहा है है आत्मा ही कल्पित हो रहा है। अच्छा ठीक से देखते परमार्थ तदात्मना आत्मा कथमा कल स आशंक पुरवादी शंका करता है महाराज अद्वय होता है परमार्थ होता है आत्मा अद्वैय रूप से कैसे कल्पित होगा आत्मा अद्वय से परम माने कथम आत्मा प्रथम कल्पित स आत्मा कैसे कल्पित हो जाएगा आत्मा तो है उसकी वो कैसे कल्पित बनेगा ये शंका उठाई तो कहा उत्तर देते हैं स्वरूपेण अकल्पित संश्ठ रूपेण कल्पित स्वरूप अकल्पित है देखो रजु अपने रूप से कल्पित नहीं है किंतु तो सर्प विशिष्ट होकर के सर्प के साथ तादात में होकर के कल्पित हो जाती उसका। है उसका सर्प मानते हैं उसका समस्ट है सर्प विशिष्ट होकर बास रही होद मांगस रज्जु का है और अयम सर्प जो बोल रहे हैं सर्प सर्प हो गया तो संसृष्ट रूप में रज्जु कल्पित हो रही है अपने स्वरूप से कल्पित होने पर भी ठीक इसी प्रकार आत्मा भी अपने स्वरूप से कल्पित होने पर भी जगत विशिष्ट जब होता है का.. काल्पनिक जगत के साथ एकता हो जाती है तादात्मा से कल्पित हो जाता है उसका एक उत्तर है स्वरूपेणा अकल्पित स्वरूपतः कल्पना कल्पित अस्या। नहीं है आत्मा ऐसे होने पर भी संश्रिष्ट रूपेणा कल्पित तुम स्तंभ दूसरे के साथ मिल करके संसर्ग तादात्म संसर्ग माना का, काल्पनिक तादात में संसर्ग है तादाद में लेकर के कल्पित तो हो जाता है देखा कहा देखा तो छह नंबर की पढ़ में कहते हैं आरोपित प्राणादि तादाद में न कहते हैं संस्कृत रूपण करता जो आरोपित पदार्थ है प्राणादि उसी के साथ तादात में रखा है जैसे अयम सर्प बोलते हैं ना जो इदम मंशा भी सर्प के साथ तादाद में है ठीक इस प्रकार अयं प्राण इत्यादि बोलते हैं वो इदम उस आत्मा है और प्राण के साथ एकता होकर चल रहा है इस काल में कल्पित माना जाएगा रहा रूप से एक इकार। इसलिए परमार्थ कहा था।, था परमार्थ सता आत्मा परमार्थ रूप से तो अपना स्वरूप है वो अधिष्ठान है रज्जुपत रज्जु के समान है कल्पित नहीं है किन्तु समसृष्ट रूप से दूसरे कल्पित वस्तु के साथ तादात होते समय में कल्पित हो जाता माना जाता है रजुगत सर्व विकल्पास्पद भूत है ना रज्जु में जितने भी कल्पना करते हैं सबके आश्रय रज्जु है ठीक इस प्रकार सारे संसार जितने भी हम कल्पना करते हैं उसका आश्रय आत्मा है स्वयं में भी आत्मा कल्पित है स्वयं आत्मा ही कल्पित हो रहा है संसार रूप से निवर्तन ठीक आता है अविद्यावसाद इष्टा कल्पना कल्पना अविद्या के कारण से इष्ट अज्ञान काल में कल्पना हो जाती है राज्यों में सर्प की कल्पना हो जाती है तब कब अविद्यावसात अज्ञान काल में है ज्ञान काल में ठीक इस प्रकार आत्मा में जगत की कल्पना हो जाती है अज्ञान काल में ठीक है अविद्यावसात इष्टा कल्पना तो अविद्या के कारण अज्ञान की महिमा से कल्पना इष्ट है न स्वभाव अवसात आत्मा के स्वभाव को देखते हैं तो कल्पना होनी संभव नहीं है तो अज्ञान को लेकर के कल्पना हो जाती है अज्ञान विशिष्ट होने पर कल्पना हो जाती है स्वस्व सा सदा एक सदा इत्यादि शब्द से कहा सदा एक स्वभाव इत्यादि शब्द स्वभाव भी सन सदा एक ही स्वभाव है आत्मा का ये नहीं कि कभी जगत बनना कभी नहीं बनना ऐसा नहीं उसका स्वरूप तो ये ही है असंग है असंगो नहीं सज्जते सदा एक स्वभाव एक स्वरूप होने पर भी अविद्या के पर बस से हो जाता है अज्ञान के कारण से कल्पना के ये आश्रय बन जाता है सदा ये के संग। एक स्वभाव इत्यादि ठीक है प्राणादि नाम असत्व सत्व कथम व्यवहार गोचरत्व तृतीय पादार्थ वहा वस्तु नहीं है प्राणादि सबका निषेध कर दिया निरदो रुद्योत्पत्ति आदि के द्वारा कोई भी वस्तु नहीं है वास्तव में यदि ऐसा है प्राणादि नाम असत्य प्राणादियों के न होने पर कोई भी वस्तु जगत है ही नहीं यदि ऐसा हो तो गथम, कथम सत्य अगर कथम व्यवहार में उतरता हूं फिर सदरूप से कैसे व्यवहार हो रहा है गटो अस्थि पटो अस्थि पटो अस्थि मनुष्यो अस्थि ऐसा कैसे बोलते हैं सदरूप से व्यवहार हो रहा है अगर असत हो तो नास्ती नास्ती नास्ती होना चाहिए था सत सत सत्य हो रहा है, है, है, है, है। बोलते हैं इस शंका है प्राणादि नाणादि के न न होने पर असत होने पर सत्वे कथम व्यवहार गोचरत्व गोचरत्व विषयत्व सदरूप से व्यवहार का विषय कैसे बन रहे कैसे बन सकते हैं शंका की इतिहास तृतीय पदार्थ तृतीय पाद का तृतीय पाद भावा भी अद्वैय नहीं जो पदार्थ है अद्वेय के साथ तादाद नहीं सब एक के साथ तादात्म होने से अद्वय को जो सर्त है वो उस पदार्थ में दिख रहा है रज्जु के सर, का रज्जु के साथ तादात्म्य है तो रज्जु के जो अस्तित्व है सर्पो अस्थि बोलते हैं अधिष्ठान के अस्तित्व तो दिखाई पड़ता है यह जो जगत में जो अस्थि अस्थि व्यवहार हो रहा है वो आत्मा का है अस्थि अधिष्ठान का है ये उत्तर दे रहा है तेज ये कहा तेज प्राणादि भावा भी अद्वय नहीं का सता आत्मा का विकल्पिता ये जितने भी प्राणादि पदार्थ जितने भी संसार है जागृतकालीन संसार जो भी है सबके सब। साथ अद्वय नहीं व सता सत जो अद्वय है अधिष्ठान आत्मा सत उसके साथ आत्मा सता आत्मा सता आत्मा के साथ विकल्पित है विकल्पिता उनको सत कहा जा रहा है तो आत्मा के सब को लेकर के उनमें सत बोला जा रहा है जैसे पर वास्ते समय में सर को अस्थि बोलते हैं कभी तो भयभीत तो होते है व्यक्ति पर नहीं ये बोले तो क्यों करता है भय मानता है वो अस्तित्व तो जो है रज्जू का है तो जगत में आत्मा का अस्तित्व तो जगत में दिख रहा है संसार संसर्ग होने के अविद्या के कारण से दिख रहा है इसलिए अस्थि व्यवहार होता है सब तो व्यवहार हो जाता है ये उत्तर दिखा ठीक है देख कल्पिताराम प्राणादि भावान अधिष्ठान सत्तया सत्वेना जो कल्पित है प्राणादि पदार्थ सबके सब कल्पित है उनमें अधिष्ठान सत्ता के द्वारा अधिष्ठान के जो सत्ता है अस्तित्व है आत्मसत्ता अधिष्ठान आत्मा में कल्पित है ये अधिष्ठान सत्तया अधिष्ठान के सत्ता के द्वारा ही सत्वे न उनके अस्तित्व आया है उनमें भी सत्ता आ गई सत्वे न सत्ता अवकल्पते उसके अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त रूप से सत्ता की कल्पना नहीं करते न सत्ता और कोई सत्ता है उसमें दूसरी सत्ता है ही नहीं अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्य हो रहे उसको रूप से कल्पना अतिरिक्त नहीं करेंगे वो भी सत्ता सत्य करके कल्पना नहीं करेंगे जो आत्मा का अस्तित्व से अस्तित्व दिख रहा है उसमें स्वतंत्र अस्तित्व उसकी नहीं है कल्पना नहीं करेंगे स्वतंत्र अस्तित्व है करके ते अधिष्ठान अपेक्षा नियमा भावात शंका पूर्वादी बोलता है महाराज इसके अधिष्ठान की क्या आवश्यकता है जगत के अधिष्ठान की कल्पित वस्तु के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता क्या ये शंका है ये माने प्राणादि भाववारि वस्तु जितने भी हैं सबके सब अधिष्ठान अपेक्षा नियमाभाव अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं है हो न हो वो तो है अपने आप है अधिष्ठान की अपेक्षा क्यों ये शंका है कहा नहीं करके कहा नहीं निराश पदा काचित कल्पना उपलब्ध है आश्रय के बिना कोई कल्पना हो नहीं सकती है। कोई भी कल्पना करनी हो तो अधिष्ठान चाहिए रज्जु होगी तो सर्प की कल्पना हो पाए अगर रज्जु नहीं है तो सर्प की कल्पना नहीं हो सकती है। निराश पद कल्पना नहीं हो सकती है ये उत्तर दिया नहीं इत्यादि फिर दो सर्विकल्पना धिष्ठाना दृष्टि जितने भी कल्पना है। है। होते हैं अधिष्ठान के सही देखा पड़ते हैं अधिष्ठान न सहिता साधिष्ठान अधिष्ठान के सहित होते हैं अकेले नहीं होते कल्पना आश्रय के बिना कल्पना नहीं होती है कहीं न कहीं कल्पना करेगा व्यक्ति वो व्यक्ति सत्य हो रहा था सर्व कल्पना एक कल्पना जितने भी कल्पनाएं होती है सबके सर्व कल्पनाएं साधिष्ठाना एवं दृश्य साधिष्ठान अधिष्ठान न सहिता साधिष्ठान अधिष्ठान सहित देखे पड़े केवल कल्पना नहीं होती अधिष्ठान बिना नधिष्ठान जो असत तो होगा वो अधिष्ठान बनेगा नहीं अधिष्ठान सती न पड़ेगा न नधिष्ठान असत वस्तु अधिष्ठान असत वस्तु में अधिष्ठान धर्म आ नहीं सकता है असद वस्तु अधिष्ठान हो नहीं सकता है आरोपित तो अवेदा भाभा असत जो है ना आरोपित का आश्रय नहीं बन सकता आरोपित जो वस्तु होगा उसके आश्रय नहीं बन सकता कौन असत वस्तु अधिष्ठान यदि असत हो तो आरोपित वस्तु का आश्रय नहीं बन पाएगा न तो सतो अधिष्ठान न तो असतो अधिष्ठान तुम तो असत वस्तु अधिष्टान नहीं हो सकता एक जैसे शून्य रे शून्य होता है कुछ नहीं है वो तो किसी का अधिष्ठान नहीं बनेगा जो कुछ नहीं है असत है तो वो किसी का अधिष्ठान नहीं बन सकता अधिष्ठान नहीं होता क्यों आरोपित अनुवेदा भावा आरोपित का संपर्क नहीं हो पाता उसमें संबंधक संबंध नहीं हो पाता रज्जू अगर न हो तो सर्प का आश्रय नहीं बन पाएगा आरोपित का संपर्क नहीं हो पाएगा कहां रखेंगे तो उस आरोपित वस्तु आरोपित अनुदाभा आरोपित संपर्क भावा आरोपित वस्तु संपर का संपर्क कहां करेंगे अधिष्ठान न हो असत वस्तु अधिष्ठान नहीं हो सकता ये कहा तब तु उसका आश्रय हो रहा है आरोपित वस्तु का संपर्क हो रहा है इससे क्या सिद्ध होगा तब तब अनुवेदा तू, तू का अर्थ एवं करते हैं टिप्पणी का ये एव अधिष्ठान पर ये एव अधिष्ठान पे करता है उसके सत अधिष्ठान हो जाने पर क्या होगा सतो अधिष्ठान सत को अधिष्ठान मानना ही पड़ेगा जब आरोपित को रखना है तो सत वस्तु को अधिष्ठान मानना ही पड़ेगा जगत आरोपित है तो उसके अधिष्ठान आत्मा को मानना ही पड़ेगा आत्मा माने बिना हो ही नहीं सकता कल्पना ही नहीं कर सकता एक तथा जब प्राणादि भावानाम वस्तु तो असत्व भी सती कल्पिता नाम सत्वे ने व्यवहारित इससे क्या सिद्ध हुआ प्राणादि विषय जितने भी हैं संसार जितने भी जागृत काल जितने भी विषय सबके साथ वस्तु तो असत्व वास्तव्य न होने पर भी वास्तव में नहीं है जैसे रजु में सत का वास्तविक होता नहीं है वास्तव में न तो तो तो होने पर भी वस्तु तो असत है भी वस्तुता असत होने पर भी सती कल्पिता को कहा कल्पित है सत्य आत्मा में शब्द का सप्त भी सती सत्य कल्पित जितने भी हैं ये प्राणादिक पदार्थ जितने भी हैं, सत्य ने व्यवहार सिद्धि सत्य कल्पित है ना इसका अधिष्ठान सत है वही सत्यमें दिख रहा है सतरूप से व्यवहार हो रहा है अधिष्ठान सत्व होने के कारण वो अधिष्ठान की सत्ता आरोप में दिख रहा, रहा है, आरोपित में दिख रहा है प्राण प्राणान कल्पित जितने भी है सत्वेन व्यवहार सिद्धि सब रूप से, से व्यवहार हो रहा है अधिष्ठान के साथ वहां दिख रहा है सर्पो अस्ति बोलते हैं रज्जु में जो तो सर्प की कल्पना करेंगे तो सर्पो अस्थि बोलते हैं वो अस्थि रज्जु की है न की सर्प की सर्व वस्तु ही नहीं क्या उसके अस्तित्व तो व्यवहार सिद्ध तो हो जाता है चतुर्थ पादार्थ महा तस्मात अद्वैताशील आह इसलिए अद्वैत में बैठना ही कल्याणकारी है द्वैत में बैठना ठीक नहीं ये कहा था उसी का अर्थ करते चतुर्थ पादार्थ माह अतः सर्वकल्पनास्पदक बात सारी कल्पना का आश्रय है कौन आत्मा सर्व सर्वकल्पनास्पदक बात जाग्रत में जितने भी विषय भाष रहे हैं की कल्पना इन कल्पनाओं के आत... अधिष्ठान आत्मा होने से अतः इस कारण से सर्व कल्पना आस्पदत्पद मान अधानत् आश्रय सारे कल्पनाओं के आश्रय होने से आत्मा अद्वयस्य आत्मनाचारा और अपने रूप से अद्वैय आत्माचारी नहीं है वो तो कल्पना काल में भी है कल्पना के अतिरिक्त काल में भी है व्य विचारी नहीं है स्वेण आत्मा अपने रूप से अद्वय जो अद्वैत तत्व है वो तो जो कहते हुए व्यविचारी नहीं कभी द्वैत बनता हो कभी नहीं बनता हो है ही नहीं द्वैत तो कल्पना है स्वे न आत्मा अद्वैय अभ्य विचारा अपने स्वरूप से अद्वैय जो वस्तु है आत्मा है उसका व्यविचार कभी ना होने से कल्पनावस्था में भी अद्वैताशिला का कल्पना काल में भी अद्वैय ही कल्याणक मंगल है क्योंकि तो रज्जु की जब कल्पना करते हैं उस काल में भी रज्जु ही होती अकेली रज्जु होती कितने भी कल्पना आप करते जाए सब बोले चलधारा बोले भूषित्र लाठी जो जो बोले किन्तु अकेली रज्जु ही होती है वो तो ज्ञान कब होगा जब रज्जु की जानकारी जब होगी तब ये समझेगा जब सर्पादी बुद्धि बच जाएंगे तब कल्पना के समय में भी रज्जु ही थी बाकी ये नहीं थे जिसे हम कल्पना कर रहे थे उस काल में भी रज्जू ही थे ये बुद्धि तब होगी जब जगेंगे तब अनादिमाये या सुप्तो यदाजी वक्त बुद्धते अजम अनित्रम और अद्वैतम अद्वैत उद्यत उस अद्वैत को तो तभी समझेगा ना जब जगेगा जब रज्जू का ज्ञान होगा तभी वो सर्पादि को नहीं समझेगा सर्प जिस काल में उस रज्जु ज्ञान काल में ये बोलेगा जिस काल में सर्प देखता था वहां भी रज्जु ही थी सर्प नहीं था ऐसा उस काल में कल्पना काल में भी अद्वैत कल्याण का अद्वैत अद्वयन है, रहता है, है। <laughs> सर्व कल्पना सर्वकल्पना आश्वतनाथ ना कल्पना विचाराथ में भी अद्वैता से बाजु अद्वैत है वही कल्याण करने वाला है कल्पना काल में भी अद्वयी है वो वो अद्वैत समझेगा कल्पना हटने पर समझेगा उसमें भी अकेला ही आत्मा है ये समझेगा तब हाँ सर्वाधिकाल में भी रज्जु ही है कब समझेगा रज्जु ज्ञान काल में समझेगा सर्व काल में नहीं समझ पाएगा जब बुद्धि हो रही है तो रज्जु ही है नहीं समझेगा नहीं तो भयभीत नहीं होता जब रज्जु का अधिष्ठान का जब ज्ञान होगा उस काल में समझेगा उस काल में भी रज्जु ही थी कुछ नहीं थे ठीक इसी जगत बुद्धि हो रही है यहां से जब जगेगा आत्मबुद्धि में पहुंचेगा तो समझेगा कि जो जगत कल्पना हो रही थी उस काल में भी आप नहीं था जगत नहीं था यह समझेगा ठीक है, है। कल्पना राहित्य दशायाम एव अद शिवा इतिहास कल्पना मात्र सेवात्म पूर्वादी एक शंका करता महाराज जब कल्पना नहीं होती है ना उस काल में अद्वैत होता है कल्पना काल में तो अद्वैत है अनेक कल्पना दशायादव कल्पना नहीं है जिस काल में उस काल में है एक है कल्पना राहित दशायाम दशायाम काले दशावन काल उस अवस्था में कल्पना अवस्था में काल में ही अद्वैता कल्याण करने वाली होती है अद्वैता कल्पना अवस्थायाम आ, कल्पना मात्र से असीवता कल्पना करना ही अमंगल है भय आदि का कारण है कल्पना ही ऐसी विधायक कल्पना कर दे भय होने लग जाए कि की याद वही भय भगवती जब दूसरी कल्पना करेंगे भय शुरू हो जाएगा ये सिद्धांतिकार है कल्पना मात्र से अशुभता कल्पना सारे के सारे कल्पना अच्छे नहीं है कुछ कुछ गर्तव्य में ले जाने वाले हैं इसलिए मैं कल्पना काल में ही कल्पना रहित काल में ही अद्वैत है कल्पना काल में नहीं है कहना नहीं बनता है जितने भी कल्पना है ये अमंगल का ही है एक उत्तर दे रहे कल्पना आश्रम का कल्पना एवत कल्पना करना ही खराब है अमंगल है क्यों तो भाषण का रज्जु सर्पाधिगत जैसे रज्जु की सर्पना कल्पना सर्प की कल्पना कर देता है वास्तव में सर्प नहीं है किंतु क्या परिस्थिति उसकी आ जाती है भयभीत हो जाता है दौड़ता है हो सकता है कहीं गिर करके घुटना फट जाए उसके, घुटना टूट जाए संभावना है कल्पना कल्पना सारा काम किसने करवाया उस सर्प की जो कल्पना की थी भाई पैदा कराया भाई के मारे दौड़ने लगा दौड़ता है तो आगे जाकर के गिर जाता है पैर टूट जाता है सर्प ने कुछ किया कल्पना नहीं कल्पना इस चीज कल्पना एवं तो अशिवा था। अशिवादि क्योंकि कल्पना आशिबा सर्प सर्प में की कल्पना करने से भय हो जाता है जितने भी कल्पना है त्रास आदि हर्षोक आदि के कारण होते हैं कोई कल्पना हर्ष के कारण भी हो जाते हैं हर्ष के कारण कैसे जैसे सुप्ति के टुकड़े में चांदी समझ लिया तो लोभ आ जाता है हर्षित तो होता है कोई पीछे देखे नहीं जा करके उठाने के लिए प्रयत्न करेगा हर्ष में होते कल्पना हर्ष के कारण में शोक के कारण किन्तु फलीभूत नहीं है जाता है तो चांदी नहीं मिलना उसके प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है चांदी बुद्धि से गया था लेने के लिए मिला क्या सुक्ति का टुकड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता एक कहा त्रासादी का आज कहा था वो के कारण है कौन कल्पना जितने भी कल्पना है भय आदि के कारण हैदि टीका आदि ना, त्रासा आदि इति शब्द आदि में जो आदि शब्द लगा दिया उसे क्या लेना है हर्ष शोक आदि अर्थ शोक दोनों हो जाता है कल्पना से हर्ष भी होता है कल्पना से शोक भी हो जाता है इत्यादि यदोत्तम अद्वैता सिवा तद उपवादय जो अद्वैता है वही अद्वैत्व है वही कल्याणकारक है वो कहा था उसी को अब सिद्ध करते हैं अद्वयता इत्यादि का अद्वैता माने अभ्या अद्वैत अद्वैत कैसा है अभय है अकेले में कोई भय नहीं होता कोई भय नहीं होगा अकेला हो कोई भय नहीं होगा अद्वयता अतः अतः अत सा इसलिए भय रहित है अद्वैय इसलिए वही कल्याण मंगल है उसे में रहना ठीक है आत्मा में ही रहना ठीक रहे शरीर आदि में द्वैत में आएंगे तो कष्ट आदि के कारण हो जाएगा देखा इस प्रकार ये जो कार्य का हो गई अब आगे कुछ कार्य का रह गए वही तथ्य प्रकरण के किंतु तो अब अगले कार्य का शुरू नहीं करेंगे आज क्योंकि तो आगे पाठ बंद होने वाला है कुछ ठीक आज यही रखते हैं अब आगे कार्य का पूरी होगी नहीं लंबे स्तरी है द्र कर्णे स्त्री देवा पश्ये भद्रं पशे माक्षा स्थिर दुष्ट दीर्घेपे वैपमार